राधा राधा राधा श्री राधा राधा रा सच्चिदनंद विश्वपत्तियाेतवे तापत्र वयम् वुम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाश गोविंद नमो नमः रसघन मोहन मूर्ति विचित्र के लिए महोत्सव लस राधार चरण विलोडित रुचि शिखंडम हरि वंदे राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंड हरियू वंदे प्रभु के पावन लीला चरित्रों के कथन श्रवण की ऐसी महिमा है शास्त्र की बातें कंठस्थ करके दूसरों को उपदेश कर लेना या और अन्य अन्य साधनों के द्वारा कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेना पर इन तीन पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होता है कंचन पर कामिनी पर और कीर्ति पर जहां उपासक थोड़ा बढ़ता है तो उसको ये सब प्रलोभन आकर्षित करते हैं उसे रोकते हैं या तो कामिनी का आकर्षण उसे रोक देता है या कंचन का आकर्षण रोक देता है या फिर मान सम्मान यश कीर्ति लेकिन जो भगवत लीला चरित्र का कथन श्रवण करते हैं उनके हृदय में ऐसा विशुद्ध भगवत प्रसाद स्वरूप ज्ञान और उसी ज्ञान से शुद्ध वैराग्य और उसी ज्ञान वैराग्य से विशुद्ध प्रेम ज्ञान वैराग्य और विशुद्ध प्रेम प्रदान करने वाली जो लीला कथा का निरंतर कथन श्रवण पान करते हैं ऐसी सामर्थ्य फिर इन माया की इन तीन जो प्रबल आकर्षण हैं पुत्र अष्णा वित्त ऐषणा लोक अष्णा इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसे रोक सके उसके परमार्थ पथ को रोक सके भले उसमें दोष हो पर यदि वो लीला कथा प्रभु के चरित्रों के कथन श्रवण में अनुराग रखता है बहुत शीघ्र उसे भगवत कृपा प्रसाद रूपी बुद्धि प्राप्त होगी भगवान का वादा है मतचित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथियंत मित्यम तुष्यंति रमंति तेजाम सततुक्ता नाम भजतां तो ददाम बुद्धि योगम तम ये न मापयांत और आपको हृदय की बात कहता हूं इन्हीं के द्वारा प्रदत्त बुद्धि से माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है दूसरा कोई उपाय नहीं है आप चरित्र में श्रवण करेंगे कि कंस कितना ज्ञानी है जब कभी चरित्र आएगा तो सुनना हिरण कश्यप कितना ज्ञानी है असुर लोग जब उपदेश देते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि असुर है उपदेश सुनकर यही लगेगा कोई बहुत बड़ा महर्षि बोल रहा है लेकिन आचरण स्थिति उसकी नहीं केवल भगवत प्रदत्त ज्ञान नहीं है इसीलिए जब कभी किसी महापुरुष से हमने पूछा है कि संसार समुद्र से कैसे पार हुआ जाता है तो उनका कृपा एक शब्द में बोले कितने हमने महापुरुषों से पूछा कृपा एक बार बहुत अच्छे संत पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य थे तो उनके समीप गए वो शायद उपाध्याय जी उनको कहते थे बहुत ही भजनानंदी महापुरुष वो हर समय भगवान नाम नसे में डूबे रहते थे और दरवाजे पर लिखा था कि किसी भी तरह का कोई विक्षेप ना पहुंचाए कि कोई जाए खटखटाए आदि भगवत कृपा से जब कभी गए तो दर्शन या तो दरवाजा खुला मिला या वो बाहर बैठे मिले प्रभु कृपा करते हैं तब तो अपने प्रेमीजनों का संग देते हैं तो महादेव जी की कृपा से जब यहां वृंदावन आए थे तो वो बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते थे तो उसी में प्रणाम नमस्कार करने का अवसर मिलता धीरे तो धीरे परिचय जब तो उससे हमने पूछा कि मुझे जैसा अनुभव हो रहा है कि आपकी सदैव भगवदाकार स्थिति रहती है ऐसे हम भी इस स्थिति के लिए ललचाते हैं कैसे प्राप्त होगी काफी देर के बाद उन्होंने जैसे कोई अलसाया हुआ या कोई बहुत ही मादक वस्तु पिए हुए फिर बोले उनका कृपा बस इतना बोले और ऐसे गिरीवा हिलक गए फिर आधा घंटा तक हम रहे हो ऐसे भी नहीं किए बस ऐसी स्थिति थी एक बीच में तो 40 दिन दरवाजा ही नहीं खोले थे वो बंद अंदर 40 दिन तक तब ये हुआ कि मर गए क्या पधार गए क्या तो खिड़की तोड़ करके झरोखा तोड़ करके देखा गया तो बैठे थे पानी में पपड़ी पड़ गई थी कृपा ये जो भगवत कृपा है ये दैन्य के हृदय में उदय होती है और दैन्य जो अपने में संपूर्णतया असमर्थता का अनुभव करता है उसमें उदय होता है अपने में असमर्थता का पूर्ण अनुभव उसे ही होता है जो शरणागत होता है गुरु शरणागत भगवत शरणागत वो ये देख पाता है नहीं तो अहम की धरा में हम वो देख ही नहीं पाते हमें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं या मैं कुछ कर रहा हूं या मैंने कुछ किया अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मनते मैं करता हूं ऐसा मानता है वो विमूढ़ात्मा अज्ञान जीव जो शरणागत गुरु शरणागत भगवत शरणागत इस मार्ग में चलता है तो ऐसा नहीं कि शरणागत हुआ और निर्विकार हो गया दैन्य आ गया ऐसा नहीं है ये अनुभूति विषय है जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारा अहंकार तत्काल नष्ट नहीं होता हम शरणागत भी होते हैं साष्टांग दंडवत भी करते हैं मुख वचन से भी शरणागत क्रिया से भी हृदय से भी शरणागत होना चाहते हैं फिर भी हमसे विकार जनित क्रियाएं होती है गंदे आचरण हो जाते हैं गंदा चिंतन बनता है गंदी सोच होती है तब तो हमें संशय होता है क्या मैं शरणागत नहीं हूं क्या क्या प्रभु के शरणागत होने पर यह होता है क्या ऐसा रहता है क्या तो आप विश्वास कर लीजिए वो आपकी पूर्ण शरणागति का ही पूरा विधान चल रहा है आपकी हजार बार जब सोच गिराएगी आपको तब में आपके अंताकरण में शरणागति उतरेगी कि अब मैं हार्यो बहुत गोपाल हार गया बहुत तरह से देख लिया मैं हार गया अब नहीं आर्थ भाव से पुकारता है प्रभु अब नहीं देख लो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं रह रहेगा फिर भी इसके बाद उसकी वही दशा रहती है ये अनुभव की बात कह रहा हूं इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा इसे आप हृदय से विचारेंगे तो आप अपने को पाएंगे इसी में फिर उपासक को आता है कि क्या आचार्य में गुरु में इष्ट में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि पूरे सिस्टम को बदल दे वो बदला जा रहा है उसी सामर्थ्य से बदला जा रहा है कैसे बदला जा रहा है मैं दस वर्ष से देख रहा हूं वही बात वही बात वही बात बार बार आती है वही वासना बार बार आती है वही बार बार चेष्टा आती है तो आप विश्वास कर लेना यदि आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ किए हैं और प्रभु की शरण में है तो जैसे एक व्यक्ति एक लाख मैसेज एक ही बात के करे समझना और उसमें एक एक आपको डिलीट करना हो तो एक लाख बार वही बात आएगी आएगी ना अब वो मैसेज जब आएगा वो आप पढ़ोगे यदि आप डेट नहीं देख पाए तो आपको क्या लगेगा मतलब इतनी देर से डिलीट कर रहा हूं बार बार वही बात वही बात मतलब डिलीट नहीं हो रहा क्या डिलीट हो रहा है एक लाख मैसेज हैं समझ रहे ना यदि आपको तारीख पता है सिस्टम डिलीट कर रहा है आपको ये पता है तो आप धैर्य पूर्वक डिलीट करते रहेंगे बस ठीक ऐसे ही अंतकरण का विषय है अनंत जन्मों से वही काम वही क्रोध वही लोभ वही मोह अपना विस्तार करते रहे हैं बहुत मैसेज हैं बहुत अब हम जब शरणागत होकर भजन साधन में चलते हैं तो दो काम होते हैं पहली बात अहंकार का दमन और दूसरी बात जो वासनाओं के द्वारा रचित खेल है उनको डिलीट करना अहंकार का दमन करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं इस बात से आपको मिटिया मेट कर दिया जाएगा क्योंकि प्रेम मार्ग है ऐसे शिष्य हम साधि माम मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु ऐसा यहां से यह ऐसे नहीं आएगा समझाने बुझाने से नहीं आएगा यह आता ही ऐसे जब सैकड़ों बार वो मुंह भरा गिरता है कोई उसे सहारा नहीं मिलता हजारों बार कसम खाता है हर बार वो हार जाता है तो चूंकि शरणागत है वो तब वो अंतर में जाकर के पुकार अंतर की जो फोन नंबर है ना जिससे बात होती वो तब खुलता है उसका जब सब तरह देखो नंबर मिला तत्काल गजराज को मुक्त करने के लिए प्रभु भाग पड़े वो नंबर मिला द्रौपदी का तुरंत ठाकुर आ गए वस्त्र रूप में एक बार जिन नाम ली हित सो होतिदीन ताको संग न छाण प्रभु अपनों कर ले करुणा निधान प्रभु के यश प्रभु के लीला चरित्र श्रवण करते हुए उनका मनन करते हुए विश्वासपूर्वक धैर्यपूर्वक इस मार्ग में चलते रहो कभी हारना नहीं इस बात का कि अब हमसे ऐसा मत करना यह मत सोचना कि मुझे कुछ मिला नहीं बहुत कुछ डिलीट हो गया है थोड़ा रह गया है अनंत जन्मों का ये माल मसाला जो हमें पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम बार बार इस संस्कृति चक्र में इस प्रवाह में मुझे पटकता वो तो रोक दिया गया है और जो आपको अनुभव में नहीं आ रहा वह आगे अनुभव में आएगा विश्वास कर लो ये मार्ग विश्वास से ही पुष्ट होता है चलते हैं प्रभु के पावन चरित्र इन चरित्रों के श्रवण से सीधे मोह का नाश होता है समस्त संशयों को छिन्न भिन्न करके आत्मज्ञान प्रदान करने वाली विशुद्ध बुद्धि भगवत अनुराग प्रदान करने वाला विशुद्ध वैराग्य भगवत चरित्र से प्रकट होता है अन्य कोई साधन था ही नहीं रत्नावती जी के पास केवल दासी भगवत चर्चा सुनाती उसी से इतना तो बड़ा वैराग्य कि संपूर्ण राज सुखों का त्याग और इतनी बड़ी दृढ़ निष्ठा कि पति भी विरोध में लेकिन भगवत अनुराग के लिए मुंडन करवा के बैठ गए संतों के भी अन्य कोई साधन नहीं था केवल भगवत चरित्र श्रवण अपने लाल बिहारी के पावन चरित्र का कथन श्रवण कर रहे हैं नंद बाबा के यहां तो उत्सव महा उत्सव मन रहा है थोड़ी देर वसुदेव जी की तरफ देखते हैं ऐसे सौंदर्य निधान प्रभु को कोई छोड़ करके जब जा रहा हो तो उसको कैसा लगता है वो वही सोच सकता है जो थोड़ा सा अनुराग आ गया है तो थोड़ी देर जब ये लगता है कि क्या प्रभु का स्मरण छूट गया क्या क्या प्रभु हमसे दूर हैं क्या तो हृदय में जो विकलता होती है उससे अनुमान लगाया जा सकता है दूसरा कोई क्षेत्र ही नहीं जिससे सोचा जा सके कि भगवत वीर को कैसा अनुभव होता है वो तो जाने मोरी छाती मीरा जी कहती हो तो मेरा हृदय जानता है भगवान ने जब वसुदेव और देवकी के यहां प्रगट होना था तो अपनी महाशक्ति को आदेश किया था कहा था कि तुम जाकर के यशोदा की यहां कन्या रूप में प्रगट हो और मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि के साथ देवकी के यहां प्रगट हो रहा हूं कुमदा चंडिका कृष्णा माधवी न्के माया नारायणी ईशानी सारदेत चंबिकेति इन नामों से लोग तुम्हें पुकारेंगे कोई आपको कुमुदा कहेगा चंडिका वैष्णवी विजया भद्रकाली ईशानी नारायणी आदि नामों से पुकारी जाओगी जो भी तुम्हारी आराधना करेंगे समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तुम होगी आपको सच्ची कहते हैं भगवान ही ये है कृष्ण ही काली है काली ही कृष्ण है कोई दूसरा है ये नहीं तो कैसे हम स्वीकार करें पर अंबा के रूप में महावात्सल्य है जगदम्बा का ये हम पूर्व में देखा है जो भगवती अंबा है वात्सल्य की समुद्र है करुणा की समुद्र है और इन्हीं की कृपा से चरणों का आश्रय मिलता है यहां तक कि अगर जानकी जी भी आसक्त होते है राम जी में तो मांगने इन्हीं से जाती हैं देवी पूजन करती है और मांगती है हमको तो सांब इन्हीं नहीं प्रदान किया है अंब के से जो महादेव उन्होंने ही प्रदान किया है और वास्तविक यदि आप कोई कामना ना करें लौकिक तो अम्बा सीधे हरि प्रेम प्रदान करती है बहुत से प्रसंग है ऐसे आप गोपीजनों ने प्रीतम रूप से यदि लालजू को प्राप्त किया तो अंबा की ही प्रेखो प्रभु ने कहा ना कात्यायनी चंडिका ईशानी नारायण तो यही तो है ना तो कात्यायनी पूजन गोपीजनों ने किया ना तो प्रीतम रूप से श्याम सुंदर मिले महाशक्ति है राधा बाबा ने भी त्रिपुर सुंदरी का आराधन किया और उनकी कृपा से श्री कृष्ण में कांता भाव की सिद्धि प्राप्त हुई प्रभु ने उनसे कहा कि जो तुम्हारी आराधना करेंगे उनकी तुम कामना पूर्ण करने वाली बनोगी और जो कामना नहीं करेगा कोई तो या देवी स्वर भूत बुद्धि संस्थित ये सबकी बुद्धि रूप में विराजमान है वो सीधे प्रभु के चरणों में बुद्धि को अर्पित कर देती है जो भगवान की मांग है मई मन आदत्सव मई बुद्धि में तो साक्षात अंबा बुद्धि स्वरूप से है वो प्रभु और अगर यदि अहंकारी है तो फिर यही बदल देती है बुद्धि बुद्धि ही है ना ये फिर कुमति का मार्ग दे देती है छको जाकर के एक है कि देखता है तो अंबा और एक है देखता है कि उन्हें अपने सुख की दृष्टि द्र, से भोग की दृष्टि से तो फिर ये लीला करती है उनके साथ सुम्भ निशुम्भ ने क्या देखा उनको सूचना मिली कि बहुत ही सुंदर अत्यंत सुंदर नव युवती शिखर पर विराजमान हमने देखा है दूतों ने बताया जाके तो उनका जाओ हमारे बल का उनको यश का गान करके प्रलोभन दो और कहो कि हम उनको स्वीकार करते हैं आकर के वो हमारे सिंहासन पर विराजमान हो और अर्धांगिनी के रूप में उगे अंबाले मुस्कुरा करके कहा हमारी एक शर्त है जो हम पर विजय प्राप्त कर ले वही हमारा स्वामी हो सकता है वो जाके बोले कि वो कोई साधारण नारी तो है नहीं हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि जो हम पर विजय प्राप्त है जाके इस बार सीधे आदेश करो नहीं तो केश पकड़ केस कर्षण निर्धुता गौरवा मा गमश्यती उसके गौरव को धूल में मिलाते हुए बाल पकड़ के घसीटते हुए सभा मिलाओ सुमन मैंने ऐसा जे भी वो गए और कहा अपना रूप दिखाने की कोशिश की तो अंबा ने जब रूप अपला धारण किया तो उनको हो सुड़ गए मिटिया मेट कर दिया संपूर्ण नगर के राक्षसों को यदि हम अंबा पर भोग बुद्धि कर ले तो मिटिया मेट हो जाए वो सब अंबा ही हैं जितनी भी ये सब ये सब अंबा ही हैं जननी समझानो पर नारी सनातन धर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने तो सबसे चर है श्री जी की सख्या पुज्य भाव के सिवाय यदि अन्य भाव आ गया तो मिटिया मेट हो जाओगे चाहे जिस साधना के साधक हो और कुछ अनुभव नहीं होने वाला है अगर कोई ये समझे कि हम ऐसा सा वो फिर अनुभव नहीं नहीं उस सूर्य उदय और फिर अंधकार भगवत मार्ग और फिर कामनाओं के खेल बिल्कुल विपरीत हैं प्रभु ने इनको आदेश किया कि प्रभु ही है इस रूप में दूसरा नहीं क्योंकि खूब अच्छे से छान करके हम बता रहे हैं। प्रभु ही है ये ही कभी नवीन युवती बन जाते हो कभी नवकिशोर बन जाते बहुत नटनागर है कोई सूझ वाली आंख ने पहचान के जो पहचान गया वो आनंदित हो जाता यही पहचानना है परीक्षित यही परीक्षा करनी है परम भागवत परीक्षित यही परीक्षा करने सब मेरा प्रीतम है मेरे प्रीतम का ही विलास है बड़ी आनंद की वृत्ति है अगर ये धारण कर लो जहां जहां तुम्हारा मन जाए जहां जहां वासनाओं का जाल बिछे हुए ए तुम हो तुम हो जीवन मुक्त महापुरुषों के क्षेत्र में आपकी स्थिति हो जाएगी जहां हो जिस आनंद में रहते हैं प्रभु ने इनको आदेश किया और आप स्वयं अवतरित हुए वसुदेव जी को जो आज्ञा की वैसे वो नंद भवन में पहुंचे लाला को यशोदा जी के पार्श्व जब लिटाया तो वसुदेव जी विकल हो गए मतलब वापस चरण नहीं जा रहे थे एक तो पुत्र भाव और दूसरे इतने आनंद की मूर्ति है श्री लाल जी महाराज कैसे कैसे वापस हो फिर प्रभु का आदेश से स्मरण आया कि उनकी कन्या तो जब योग माया पे दृष्टि पड़ी समझना इधर दृष्टि पड़ते ही वो विकलता शांत हो गई और जे योग माया को लिया तो पूरा चिंतन बदल गया नवजात कन्या को लेकर के ही बंदी ग्रह में आए जैसे जैसे होते दरवाजे बंद होते जा रहे जे ही देवकी की गोद में उस कन्या को विराजमान किया हथकरी बेड़ी पड़ गई बस अगर भगवत चरणारविंद पर दृष्टि रहेगी तो हर जंजीर कट जाएगी और अगर भगवत माया पे दृष्टि रहेगी तो हर जो खुली हुई जंजीर है जो आप बंधन वो भी बंद जाएगा पक्का समझ लो वही है अगर ये दृष्टि है तो माया पे दृष्टि नहीं प्रभु पे दृष्टि है प्रभु को भूले यही माया है प्रभु के सिवा और कुछ दिखाई दे सुलाई दे यही माया है जो दिखाई दे और जो सुलाई दे वो प्रभु ही है माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा ये सूत्र अंदर से बैठा लो आगे बढ़ जाओगे बंदी ग्रह के सारे दरवाजे वैसे बंद हो गए हथकड़ी बेड़ी जकड़ गई और रोना शुरू कर दिया योग माया जी जो कन्या के रूप में आई है पहरेदारों को चेतना हुई पहरेदार कोई संतान हुई है इस बहुत सख्त आदेश कंस का था भागते हुए द्वारपाल कंस के पास गए का महाराज आवाज आ रही है अंदर से कोई नवजात शिशु प्रकट हुआ है कंस घबरा गया इतना सुनते ही घबरा क्योंकि अभी आखिरी था इसी से उसकी मृत्यु थी घबड़ा गया खड़ा हुआ शीघ्रता के कारण फिर गिर गया महाबलवान कंस फिर संभला और सूतिका ग्रह की ओर झपटा वो सोचकर बार बार विकल हो रहा था कि इस बार तो मेरा काल जन्म है बाल बिखरे हुए रास्ते में कई बार लड़खड़ा करके गिरा फिर सावधान हुआ बंदी गृह में पहुंचा दरवाजे खुले गए देवकी जी की गोद में देखा भगवती अंबा कन्या रूप से विराजमान है बहुत ही आवेश में उसने चरण पकड़ा देवकी जी लिपट गई और दुख से व्याकुल होकर के कहा कि भैया आप हमें बहुत प्यार करते हैं मुझे पता है देखो अभी तो ये नवजात कन्या है स्त्री है स्त्री की हत्या करना कन्या की हत्या करना ये तो कदापि उचित नहीं है फिर ये आपको मारेगी आप सोच भी कैसे सकते हो देखो ना आप तुमने दई वश हमारा भाग्य ही था अग्नि के समान तेजस्वी बालकों को मार डाला मैं हाथ जोड़ती हूं तुम्हारे पैर पड़ती हूं यह कन्या आप छोड़ दो इसी के सहारे हम जी लेंगे मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं आज तक मांगा नहीं ये मांग रहे दे दो हमें एक कन्या दे दो मैं बहुत दीन हूं और आप बहुत समर्थ हैं मैं बहुत मंद भागिनी हूं ये अंतिम संतान मुझे दे दो देखो आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र होगा लेकिन देखो पुत्र तो हुआ नहीं कन्या हुई आप इसे छोड़ दीजिए बार बार कन्या को अपने ऐसे हृदय से लगा करके देवकी जी रोते रोते कंस से बचाना चाहती पर कंस तो बड़ा दुष्ट था देवकी को झिड़क करके कन्या को ऐसे पैर पकड़ा और नन्नी सी नवजात भान पैर पकड़कर कंस ने बड़ी जोर से एक चट्टान पर दे मारा करकश हृदय राक्षसी हृदय नहीं तो ऐसे हो तो दया से द्रवित तो हो जाए फिर नवजात शिशु अब ये श्री कृष्ण की छोटी बहन को साधारण कन्या तो तथी लो पटको और मर गई वो तो दिव्य देवी महाशक्ति महाशक्ति ये भी बात समझ लीजिए महाशक्ति है अंबाजी एक रक्तबीज नाम का राक्षस था उसका अगर एक बूंद गिरे तो दूसरा वो ऐसे ही तैयार तो जैसे गर्दन कटी तो लाखों रखते भी उनकी लाखों कटी तो अरबों रक्त भी किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि कैसे अम्बा ने रूप रखा काली का लंबी काम जिब्या होता है ना चार कोस लंबी जिभ्या और विशाल खप्पर और खडग बूंद गिरने की जरूरत नहीं है ऐसे जीवे लपेट के खत्म के अंबा ऐसे बड़े बड़े दैत्यों को और यहां तक कि जब आवेश में आई तो भगवान शिव को चरणों में लोटना पड़ा तब उनका चिंतन बदला और उस आवेश उनका शांत हुआ अभी कोई साधारण तो है नहीं हाथ से छुटी और दिव्य सृगंबरा लेपो रत्ना भरण भूषिता धनु सूलेश चरमासी संख चक्र गदाधरा सिद्ध चारण गंधर्वीरफ सरहा किन्न रोर गई है उपाहर तोरी बल भी स्तूय माने दम ब्रवीत हाथ से छूट गई और आकाश में विराजमान हुए देखा कि दिव्य माला वस्त्र चंदन मणिमया आभूषण से विभूषित धनुष त्रिशूल बाण ढाल तलवार संख चक्र गा सब धारण किए हुए आठ आयुध, बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्वसरा किन्नर देवता नागण सब स्थिति कर रहे अंबा दिखाई दी आकाश में विराजमान है उस समय देवी ने कहा, रे मूर्ख तुम तो मुझे मारना चाहता है क्या मिलेगा तेरे को इस चेष्टा से क्या मिलेगा तू मार भी नहीं सकता अब तो आकाश में वाले अम्बा है और जो तेरे मारने वाला है वो तो पैदा हो चुका है वह अपनी जगह पहुंच चुका है अब तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर तेरा मारने वाला सुरक्षित है वो पैदा हो चुका है इतना कहकर के भगवती अम्बा अंतर्धान हो गई देवी की बात सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब ऐसा क्या कि आकाशवाणी भी मिथ्या होती है देवकी का आठवा गर्भ तो पुत्र होना चाहिए था और यहां से कहीं और भेज नहीं सकते क्योंकि हथकड़ी बेड़ी और इतना सब तो प्रभु का रास्ता जल्दी थोड़ी कोई समझ पाता है उसकी बुद्धि काम नहीं करी उसने सोचा मेरे से गलती हो गई आकाशवाणी के चक्कर में आकर के हमने बहुत बड़ा अपराध किया देवकी वसुदेव को इतना दुख दिया कारागार में उनकी संतान को मारा अब वो आकर के चरणों में गिरा देवकी वसुदेव जी के उनकी हथकड़ी बेड़ियां छोड़ी और हाथ जोड़कर कहा मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी मैं बहुत पापी हूं राक्षस हूं छोटे छोटे बच्चों को मार डाला यह आकाशवाणी देवता झूठ बोलते हैं अब मेरी बात समझ में आ गई ये प्रभु की आकाशवाणी नहीं थी देवता लोग माया से आकाशवाणी के मुझे ब्रह्म में डाल दिए मैंने उस आकाशवाणी के कहे अनुसार तुम्हारे बच्चों को मार डाला मुझे बहुत दुख हो रहा है मैं इतना दुष्ट हूं करुणा का लेस भी नहीं मेरे में मैंने अपने भाई बंधु हितैषियों तक का त्याग कर दिया पता नहीं मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा बढ़िया ज्ञान है ज्ञान की बातें आ रहे, लगता है कोई महात्मा बोल रहा है वैसे मैं ब्रह्म घाती हूं बड़ा अपराध करने वाला हूं जीता हुआ भी मुर्दे के समान हूं केवल मनुष्य झूठ नहीं बोलते मुझे पता चल गया कि विधाता भी झूठ बोलता है नहीं तो ऐसी आकाशवाणी करता तो सत्य होती ये झूठ क्यों बोला मेरी बहन के बच्चे मरवा डाले मैं बहुत बड़ा पापी हूं मुझे क्षमा कर दीजिए यद्यप मैं जानता हूं कि आप दोनों महात्मा हैं आपके हृदय में मेरे प्रति कोई रोष नहीं होगा फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं मुझे क्षमा करो और आप अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो क्योंकि हर जीव को अपने कर्म का फल मिलता है मतलब ज्ञानी कंस बोल रहा है अपने पुत्रों के लिए तो शोक मत करो कि नवजात मार डाले गए उनके तो उनको कर्मों का फल मिला है सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते प्रारब्ध कर्म उनको विलक करता है जैसे मिट्टी के बनेते हैं पात्र तो बिगड़ते भी हैं और एक दूसरी जगह भी जाते बनते यहां प्रयोग कहीं और होते हैं अदल बदल होता रहता है ऐसे ही शरीर का है पैदा कहीं हुआ मरा कहीं जाके पोषण कहीं हो रहा है देखो आप लोग तत्व को जानते हैं देवकी वसुदेव जी से कंस ने कहा इस अनात्मा शरीर को जो आत्मा मान बैठते हैं वही दुखी होते हैं कितना ज्ञान है ये उल्टी बुद्धि ही अज्ञान है कि मैं शरीर मैं हूं यही अज्ञान है वसुदेव देवकी से कंस कह रहा और यही कारण है दुख का जन्म मृत्यु का यही कारण है शरीर को मैं मान मानना आत्मा को शरीर मान लेना शरीर को मैं मान लेना यह अज्ञान जब तक नहीं मिटता तब तक दुख सुख रूप इस संसार से छुटकारा नहीं मिलता मेरी प्यारी बहन देवकी जी यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है फिर भी तुम इस ज्ञान का प्रयोग करो शोक मत करो ऐसा ऐसा देखो वस्तुदेव जी सभी प्राणी को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है अर्थात हम आप दोनों को जेल में डाला कष्ट दिया इसमें वैसे मेरा दोष नहीं क्योंकि आपा के कर्म आपको और यह जो दुख होता है ना अपने स्वरूप का अनुभव ना होने के कारण होता है अब आप कंस के उपदेश है अपने स्वरूप को ना जानने के कारण ये दुख सुख का भोगता बनता है जीव मैं मारने वाला हूं या मैं मारा जाता हूं दोनों बातें अज्ञानी की हैं। शरीर में जिसने देहाभिमान कर लिया है वही अज्ञानी मारा जाता है वही अज्ञानी बाधक भाव को प्राप्त होता है वही अज्ञानी दूसरों को दुख देने वाला होता है स्वयं दुख भोगता है मेरी बात समझिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दुष्ट हूं तो मैं हूं दुष्ट मुझे क्षमा कर दीजिए तुम तो साधु हो तुम तो हम जैसे दुष्टों को क्षमा करने वाले हो दीन रक्षक हो ऐसा कहकर के उसने देवकी वसुदेव दोनों के चरण पकड़ लिए और आंखों से आंसू बहा करके ऐसा करुणा की मूर्ति है देवकी वसुदेव जी उन्होंने का कोई बात नहीं है आप जैसा वर्णन कर रहे थे ठीक ऐसा ही है सबको अपने प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है ऐसा समझा बुझा करके विश्वास दिलाया और देवकी वसुदेव जी को कैद से छोड़ दिया और तरह तरह से सुख सुविधाएं भेंट करके वो कि इनको जो हमने दुख दिया है वो सब भाव इनका मिट जाए और हम पर कृपा करने लगे जब देवकी जी ने देखा कि बहुत तो रो रहा है बड़ा पश्चाताप कर रहा है तो उन्होंने उसे क्षमा कर दिया सारे अपराध भूल गई और हंस करके कहा कि आप तो बहुत मनस्वी हैं आपने जो बोला ठीक वैसा ही है जो जीव जैसा करता वैसा भोगना पड़ता है जीव ज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है इसी के कारण वो अपने पराये का भेद कर लेता है ये भेद दृष्टि जब तक है तब तक शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से वो अंधा होकर भटकता रहता है फिर उसको इस बात का ही पता नहीं रहता कि सबके पीरक भगवान ही सारी लीला करा रहे हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश एक भाव से दूसरे भाव का नाश केवल भगवान ही करा रहे हैं लगभग लगभग उपदेश एक ही जैसा लेकिन अनुभूति में बहुत बड़ा अंतर है वो केवल बाणी से बोल रहा है बिल्कुल अनुभव नहीं कंस को और देव की वस्तुदेव जी जो बोल रहे हैं ये स्वरूप में स्थित है इधर इनको संतुष्ट करने के बाद जब देखा कि वस्तुदेव देव की जी निष्कपट भाव से प्रसन्न होकर बात कर रहे हैं उनसे अनुमति लेकर महर चला गया उसको चैन नहीं पड़ी रात्रि भर वो इस बात पर विचार करता रहा कि आखिरकार मेरे मारने वाला पैदा हो गया है यो देवी ने कहा आकाशवाणी ने कहा था कि वसुदेव देवकी के संयोग से जो बालक आठवां होगा वो तुम्हें मारेगा आखिरकार है क्या ये विषय मंत्रियों को बुलाया आपने और मंत्री जैसे राजा वैसे मंत्री थे सब धूर्त स्वभाव के थे ना नीति को जानते थे ना दया थी ना श्रद्धा था ना विश्वास था पूरे आसुरी स्वभाव के थे शत्रुता की प्रधानता उनके हृदय में रहती थी जो आसुरी स्वभाव के होते हैं ना छू दो तो बस फिर मतलब देख लो उनका स्वरूप नाक पे गुस्सा रहती हुए लड़ जाएंगे कंस ने सबको बुलाया और कहा बड़े आश्चर्य की बात है आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी के आठवें संतान हमें मारेगी आठवी संतान तो कन्या हुई और उसने कहा देवी ने कि तुम्हारे मारने वाला पैदा हो गया है अब तो बड़ी समस्या में फंस गया हूं तो जो मंत्री थे उन्होंने कहा भोजराज हम लोग जो सलाह दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए पहली बात तो आप निश्चिंत हो जाइए आज से ब्रज चौरासी कोष में छोटे छोटे गांवों में हीरो की बस्तियों में और जितने भी नगर हैं चौरासी कोस में दस दिन तक के बच्चे मरवा डालते हैं पूरे चौरासी कोस में दस दिन तक कहीं भी पैदा हुआ का मतलब ब्रज में ही तो है ना तो आज से लेकर दस दिन तक जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो सब मरवा डालेंगे आप चिंता ना करो ये हम आज से ही काम शुरू करते हैं और आप देवताओं के लिए क्यों डरते हैं हमने देखा है आपको और देवताओं के बल को जब आप धनुष की टंकार करते हैं तो घबरा के भागते हुए बड़े बड़े देवता नजर आते हैं हमने देखा है जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं तो जैसे बाण वर्षा ऐसे होती जैसे वर्षा हो रही हो ऐसे आप बाण वर्षा करते हैं तो बड़े बड़े देवता घायल होकर और भाग जाते हैं कुछ जो है छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र डाल देते हैं कुछ चोटी और अपनी कच्छ खोल करके ये होता है भयभीत होकर करके शरण में आना आपकी शरण में आ जाते और कहते हमारी रक्षा करो ऐसे देवताओं के लिए आप चिंतित हैं आपको चिंतित नहीं होना चाहिए देवता तो वहीं वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो रणभूमि के बाहर वो डी हैं एकांतवासी विष्णु भी आपसे विजय नहीं प्राप्त कर सकता मैं जानता हूं और शंकर में है ही क्या ले ओ। <laughs> वो तो शक्कर का लड्डू सब दे भगवान शंकर <laughs> और ऐसे कि अगर तीसरा खोल दे तो बराबर हो गया कोई अस्त्र शस्त्र चढ़ाने की जरूरत नहीं और अल्पवीर इंद्र और रहे ब्रह्माओं तो तपस्या अपने तपस्या में लगे रहते हैं आपको इन सबसे भयभीत नहीं होना चाहिए फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई उपाय किया जाए तो सबसे बड़ा शत्रु है श्री हरि ये शंकर जी ब्रह्मा जी ये इंद्र ये देवता है तो अगर वैसे तो हम कहते हैं आप चिंता मत करो अगर आपको लगता है तो सबसे बड़ा दुश्मन हरि है और उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ निश्चय आप कीजिए और उसकी जड़ है स... सनातन धर्म और सनातन धर्म के मूल है गौ ब्राह्मण वैष्णव तपस्या सत्य यज्ञ जिसमें दक्षिणा दी जाती है तो उसकी जड़ काटने के लिए जहां ब्राह्मणों के नगर आग लगा दो संतों के आश्रम में उजाड़ दो मार दो सबको गऊ के गौशाला में यज्ञ जहां यज्ञ होती वहां यह सब विध्वंस मचा दो सनातन धर्म जहां है वहां हरि है सनातन धर्म के मूल है गौ ब्राह्मण वैष्णव यज्ञ सत्य आदि जहां ऐसा कुछ है वहां सब विनाश लीला शुरू कर दो कमजोर हो जाएगा हरि क्योंकि यह साक्षात हरि के शरीर है यज्ञ है तपस्या है सत्य है ब्राह्मण है गौ है वैष्णव है सारे देवताओं को सामर्थ्य उसी से मिलती है श्री हरि से वो असुरों का प्रधान द्वेषी है परंतु आज तक ठीक पता नहीं चलता कि वो है कहां इसीलिए हम लोग मार नहीं पाते महादेव ब्रह्मा सारे देवता इनका तो पता है लेकिन श्री हरि का ठीक से पता नहीं को है किस गुफा में रहता है उसके मार डालने का उपाय है प्रधान की भजन करने वाले ऋषियों को मार डाला जाए हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदतिक क्रम देखो असुरों ने ऐसी सलाह दी जिससे सारे सुकृत एक साथ नष्ट हो जाए जहां वैष्णो जनों की हिंसा होती हो वहां शांति वहां आनंद वहां सुख सवाल नहीं उठता सारे सुकृत एक साथ नष्ट हो जाते हैं कंस की तो बुद्धि स्वयं बिगड़ी हुई थी देख लो बिगड़ी हुई बुद्धि में भी उपदेश आते हैं पर उपदेश ऐसा नहीं कि अगर इसकी बुद्धि शुद्ध है तो उपदेश कैसे उपदेश तो शुद्ध हो सकते हैं लेकिन उसकी बुद्धि बिगड़ी हो सकती है इसलिए आ खास बात है यह हम हृदय की बात कहते हैं कि संसार के आकर्षण से मुक्त करने वाली जो बुद्धि होती है भगवत कृपा से मिलती है विश्वास कर लेना पढ़ाई लिखाई वेदाध्यन शास्त्र स्वाध्याय और जितना सब इससे बुद्धि संसार को फंसाने वाली तो मिल सकती है कि लोगों को प्रभावित करके आप लेकिन जड़ चेतन की ग्रंथ का भेदन करने वाली बुद्धि केवल हरि कृपा से मिलती है केवल गुरु कृपा इसीलिए मोक्ष मूलम गुरु कृपा लिखा हुआ है इसीलिए ददामी बुद्धि योगम तम प्रभु कहें मैं देता हूं सच्ची बात कहता हूं परम सत्य बात कहता हूं कि साफ करके देख लिया और जब हार गए तो पता नहीं चला कैसे वो गांठ निकल गई मतलब आश्चर्य की बात सुबह इनसे यही कह रहे थे कि भाई सब देवी देवता भगवान के सब अवतार मनाए सब किए लेकिन जहां सुधार होना चाहिए वहां सुधार नहीं हुआ जब हार गए और हार कर उनके सहारे हो गए तो वो जो बिगड़ा था वो लगे नहीं कि बिगड़ा है कब मतलब वो सुधर गया ऐसी कोई भावना ही नहीं बनी वो सब चिंता नहीं गया वो सब चेपटर ही गया जा कृपा नहीं कृपा घाती, दैर्य होकर पर हारना तभी होगा जब की नो इसक हो अभिमाना इस सुख हो वंचा कृपा निदाना जो अगर ये बात आ जाए कि अभी हार जाओ तो अभी आपका निरंतर भजन होने लगेगा अभी आप देखोगे वो चतुर बुद्धि आ जाएगी जो माया के हर सूत्र को काट देती है सुजान बुद्धि वही है कोई भी आकर्षण आपको भगवत विस्मरण न करा पावे एक सेकंड भी आपका व्यर्थ न जाने पावे जान लेना आपकी चतुर्बु जागृत हो गई भगवत कृपा प्रसाद बुद्धि कैसे पहचाने कि हमारी भगवत कृपा प्रसाद बुद्धि है या त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा प्रेरित बुद्धि है कोई भी विषय कोई भी व्यक्ति कोई भी पद प्रतिष्ठा कोई भी व्यवहार चेष्टा हमें भगवत विस्मरण ना करा पावे इतनी सावधान बुद्धि यही है देव कृपा कर बुद्धि प्रकाश देव सुबुद्धि कृपा कर मोहित सुगुण माला रचो यह है सुबुद्धि सावधान रामये भजे चतुर नर वही सुजान वही चतुर वही भगवत प्रदत्त बुद्धि वाला है जो एक क्षण भी कहीं धोखा नहीं खाता देख लीजिए आप यह बहुत सावधानी की बात कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान कोई भी संयोग कोई भी मान सम्मान अपमान निंदा स्तुति कुछ भी त्रिभुवन की कोई भी घटना हमें प्रभु से प्रभु के स्मरण से विलग न कर पावे यह है भगवत प्रदत्त बुद्धि वो मतलब उसकी व्याख्या नहीं हो सकती कैसी होती भगवत प्रदत्त बुद्धि वो बुद्धि कुछ ऐसी होती है जागृत स्वप्न सुसुप्त स्पुरत में राधा पदाप जत छटा वो कुछ बुद्धि ऐसी होती है जिसका परिचय बताया नहीं जा सकता कोई नसनाड़ी कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता जिसमें प्रभु का स्मरण न समा गया हो समा गया जैसे भूत का किसी को आवेश होता है ना तो उसका अस्तित्व तो नहीं रहता उतनी देर जितनी देर भूत का आवेश रहता है ऐसे ही जिसके भगवत कृपा प्रसाद बुद्धि का आवेश जागृत हो जाता है ना अब त्रिगुणात्मिका माया या अहंकार का कहीं किनचिन मात्र भी अधिकार नहीं रहता कृपा ही कृपा अगर दुख होता है तो केवल इस बात का होता है कि ये बात तुम जान नहीं रहे यार कितना बढ़िया अवसर कितना परम लाभ तुम जान नहीं रहे विचार करके देखिए आप जैसे एक व्यक्ति है उसका जगत में बहुत नाम है बहुतों के यश होते हैं बहुत प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा कोई एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है कोई बहुत बड़ा अभिनेता है कोई बहुत बड़ा नेता है आदि आदि आदि पुण्य प्रताप से ऐसा पूरा जीवन झोक दिया कि हमारा नाम हो जाए अब जीवन की शाम होने को आई सूचना मिल गई रिपोर्ट मिल गई कि अब आप अंतिम चरण पे हैं अब आप विचार कीजिए उसके पास है क्या जो कमाया जो उसको मिला वो हर पल उसे जला रहा है ये सब छूटेगा यश छूटेगा कीर्ति छूटेगी वैभव छूटेगा जो भी सब छूटेगा और जहां जाना है वहां के लिए कुछ है ले कितना धोखे में रहा कितना खाली है वो और कितना भयानक दुख है उसको कि अब कोई दवा काम नहीं करनी अब अंतिम है अंतिम स्थिति पर आप आ रहे उसकी, उसकी दशा पर विचार कीजिए किस काम में आया वो पूरा त्रिभुवन का यश किस काम में आया वो वैभव किस काम में आया व्यवहार धोखे में मत रहो ये माया केवल आकर्षण करके आपके समय को केवल नष्ट कर रही भगवत प्रदत्त बुद्धि यही भगवत प्रदत्त बुद्धि का परिचय है कि आपकी बुद्धि में बात बैठ गई हो कि नाना ना हम घाटे का सौदाब नहीं कर सकते ना हम पाएंगे प्रसाद लेकिन भजन नहीं छूटे आपसे बात करेंगे लेकिन प्रभु से विमुख हो नहीं प्रभु को साथ लेके अब हमारी हर चेष्टा हमारे प्रीतम के साथ होगी नहीं तो आग लगे ऐसी चेष्टा में सो सब धर्म करम जरि जाओ आग लगे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा व्यवहार नहीं चाहिए धर्म नहीं चाहिए वो यश जिससे प्रीतम का विस्मरण हो यह चतुर्बु और ऐसी सम्यक बुद्धि प्रदान करते हैं कि आप राजकाज करते हुए भी भगवत विस्मृत नहीं होंगे ये वो भगवत प्रदत्त बुद्धि में सामर्थ्य होती है ये त्रिगुणात्मिका माया से युक्त तो बुद्धि में नहीं होती भगवत प्रदत्त बुद्धि में होती है संपूर्ण राजकाज को करते हुए राजकाज इसलिए का कि बहुत बड़ा कार्य जैसे भगवान की प्रदत्त बुद्धि अर्जुन को है तो कह रहे युद्ध जैसा भयानक कार्य करते हुए भी मेरे स्मरण में रहना भगवत प्रदत्त बुद्धि में इतनी सामर्थ्य होती है भगवत प्रदत्त बुद्धि भगवत कृपा से होती है और भगवत कृपा का साक्षात स्वरूप है भक्त संघ प्रेमी संघ रसिक संघ आपको यदि भक्तों का संघ मिला है भक्तों का सानिध्य मिला है तो आपके ऊपर भगवत कृपा है अब चूकीेगा नहीं आप अपने समय को व्यर्थ मत कीजिएगा बहुत बड़ी बात है बस इतना पकड़ लीजिए आप नहीं ज्ञान बघा रहे कंस भी ज्ञान बघा रहा भैया बड़े बड़े असुर भी बड़ा शास्त्रों की बातें खास बात नहीं खास बात है आपकी बुद्धि की चतुरता चतुरता इस बात का कि एक मिनट भी हम भगवत विमुख नहीं जिएंगे, हमारी हर चेष्टा भगवत सन्मुख होगी हमारी चेष्टाएं हमारी क्रियाएं जो होंगी वो प्रभु को लिए लिए होंगी हमारी वाणी होगी उसमें प्रभु होंगे हमारा चिंतन होगा उसमें प्रभु होंगे प्रभु के बिना नहीं अब नहीं अब लो नशानी अपना यही सबसे साफ शास्त्रों का सारे आपका एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए आप फिर देख लेना फिर देख लेना आपको कैसा आनंद मिलता सच्ची मानो कोई नशे में इतना नशा नहीं जितना हरिम में लसा है जब थोड़ी देर के लिए आप सोचो आप किसी भयानक रोग से ग्रसित हो गए और आपको अकेले छोड़ दिया गया आप और आप श्री कृष्ण नाम में राधा नाम में अपने चित्र को लगाई आप मांग करेंगे कि मुझे अकेले छोड़ दिया जाए आपका मन ये कहेगा कि कोई हमसे बोले ना कोई हमसे मिले ना बहारस की बात इसलिए शेष चर्चा आगे एक भी मिनट खाली मत रहिए बस ये ध्यान दीजिए चतुर्ता इसी में है कि प्रभु का भजन न छूटे प्रभु का सुमिरन न छूटे प्रभु का संबंध न छूटे अगर यह है तो आप परिणाम देखना कितना अच्छा होगा मैं सब झूठा है सब व्यर्थ है विचार करके देखो सब व्यर्थ है यार जब वो समय आता ना कि अब गए अब गए फिर लगता है भाई क्या हमारे पास उस समय जो घबराहट होती है, उस समय जो अनाश्रित जीवन होता है और उनसे पूछो जिन्होंने जीवन में प्रभु का आश्रय लिया है मुस्कुराते हुए जाते हैं उस समय गोविंद आता है दौड़ता हुआ आता है वह आओ यार जीवन भर हमारे लिए रो आओ चलो अब हमारे साथ खेलो चल करके हाँ अरे बहुत लाडिले हैं बहुत दुलारे हैं बहुत प्यारे है इम, हम उनकी यारी की बात कहते हैं पक्का समझ लो अगर इनको यार बना लिया आर पार है चिंता वत करो हाँ हमारी लाडली जो अत्यंत आसक्त चित्त है इनपे नंद के लाल अरे ओ मनमोहर लाडली जी कह रही बिल्कुल यार बनाओ तो इनको बनाया प्यार करो तो इनसे प्यार करो जिनकी प्राणाराध्य श्री लाडली जी हैं लालली जी के प्राणाराध्य इनसे प्यार करो लाडली जी से प्यार आप स्वयं नहीं कर सकते यही कराते हैं अंदर की बात बताता हूं जिस पर श्री कृष्ण कृपा नहीं वो गोरे चरणारविंद तक नहीं पहुंच सकता आप अपनी बुद्धि को देख लीजिए इतना सब होने पर गोरे चरणारविंद की ठसक और आसक्ति इन्हीं से आएगी लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए क्योंकि लालजू के हृदय का आनंद धन श्री लाडली जो है बहुत प्यार करने वाले लाल जी हैं बाया ऐसी धूल फेंकती है कि ये बात समझ में ना कहा प्यार करते हैं मुझे जला रहे हैं ऐसा अरे चुप हो यार वो जला नहीं रहे वो सब जंग हटा रहे हैं और वो ऐसे मिलेगा कि पूछो मत मतलब अब आगे कुछ शब्द नहीं रहता बलिहारी है पता नहीं किसकी बलिहारी करूं? यही लगता है कि किसकी बलिहारी करूं कि ये मिल गए अगर ऐसे यार से परिचय न होता तो धिक्कार हो जाता जीवन मतलब कैसे अगर गुरुजनों की कृपा ना होती प्रभु की कृपा हमें घेरे ना होती तो इनसे प्यार की बात ही ना आती और इनसे प्यार करते करते न जाने कितने बीच में बिघ्न आते हैं वो सब ऐसे प्यार होते तभी बस एक ही शब्द रहता कृपा कृपा इतनी बड़ी चढ़ाई उनकी कृपा से चढ़ गए उनकी कृपा से बात प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं प्रभु के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए इतनी बात ला लिए और इत, कैसे बस आगे कुछ बर्डल नहीं है जब किसी से किसी को प्यार हो और वो मिला ना हो फिर उसको देखो कैसे जीता है जरा संसार में देखो वो कैसे जीता है वो उसी गली की तरफ देखता रहता है जिधर से उसका प्यारा आने की संभावना होती है अगर कोई उससे बात करो कर तो जा यार हमसे बात मत करो बोले क्यों क्यों बात चलो उसको उसकी याद में डूबने में अच्छा लगता है या तो उसकी बात करने लगे कि तो ठीक ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए हम पंथ निहारते रहे वृंदावन की गलियों में किधर से मेरा गोविंद आ रहा है मेरा प्रीतम आ रहा है किधर से मेरे राधा वल्लभ लाल आ रहा है अगर बात है तो कोई प्रीतम की बात करे करे नहीं भले प्रेम नहीं है लेकिन प्रेम का नाटक करते हैं हम उन्हीं के लिए बैठते हैं उन्हीं के लिए रोते हैं और जब वास्तविक आ जाएगा ना तो इन आंखों में वो समा जाता है वो आता जाता नहीं कि बोले आए प्रीतम चले गए तो भावदशा होती है वो समा जाता है वो रूम रूम में समा जाता कैसे तुम्हें है कैसे तुम्हे वो समा जाता है कैसी रात बीतती है कैसे दिन बीतते हैं उसके जिसके ये यार होते हैं जिसके ये प्यार होते हैं और काहे के लिए जीवन है इनसे बस चुप रहो कुछ बोलो मत अंदर ही अंदर जो हो रहा है बुरा भला उनको समर्पित करते रहो बस इतना बैठालते रहो मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरा कोई नहीं है बस जय ही जय विजय विजय श्री राधा वल्लभ लाल की राधा राधा, राधा, राधा कुंज श्री हित राधा वल्लभ लाल के जय हा श्री तारिवंश हरिवंश चंद्र जो महाराज के जय श्री हित सेवक जो महाराज के जय समस्त सहचरे वृंद के जय श्री वृंदावन धाम के जय श्री यमुनार सरानी के जय समस्त संत हरे भक्तन ने के जय श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय Jai jai shri radhe shau jai jai shri radhe shau jai jai shri radhe